जय राम ्रे यतक स्यु तन्नमा गजाननम सीता भरत भरताज सुग्रीवुसूंच प्रणमानपुन पुना पुना, पुना पुना, यत्र यत्र रघुनाथ तत्र प्रणमा प्रणमा यघुनाथकीर्तनम त्र त्रतमस्तकांजिब्ष्परिपरिपूर्णलोचनमतराक्षकम नमोस्तु राय नमोस्तु सलक्ष दैच जनकामज नमोस्त रुद्रेन्द्रयेभ्यो नमोस्ंद्रारकमरगणेभ्यकतरुभ्यंधुभ्य पतिता पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो नम यश्य मम वाच मसुप्ता सजीवय्तिखिशक्तिधर स्वधाना अन्या हस्तचरण्रवणादी तो नमो भगवते पुषा तोभ्यी सीताध्यस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम्पराम्‌ पूजनम राम मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखा वंदे वाकि कोकिल वंदौ मुकमाण जरमय सखरसुकोमलमंजु दोषरितूषण सहित चंद्र भगवान की जय श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री नईमिष क्षेत्र की जय जय जय सीता भगवान के मंगलमयी कृपा से रावण का विनाश होंगे हमारे आपके जीवन में जो वैचारिक दुष्प्रवृत्ति का रावण है उसका भी ठाकुर जी कृपा करके विनाश करें भगवान श्री राम ने विभीषण जी महाराज से कहा बैर समाप्त हो गया तो रावण का मरना तभी तो सफल है जब वैर समाप्त हो जाए अब बैर समाप्त तो न हो तो रावण कैसा मरा भगवान ने कहा मरणाता वैराणी निवृत्तन न प्रयोजनम अस्माकम प्रयोजनम अपनी निवृत्तम हमारा प्रयोजन जो है वो भी निवृत्त हो गया तो अस्माकम कि प्रयोजनम् कि सीता लाभ रूपम सीता जी का जो मिलना है वही प्रयोजन है अब निश्चित हो गया हमारा काम हो गया अब तो क्रियताम अश्य संस्कार जी इसका अंतिम संस्कार करें आप और ममाप्य से यथा तब तो ये जैसे तुम्हारा है वैसे मेरा भी है ये ममाप्य से यथा तब तो कहने का मतलब कि दोषम दृष्टा यदि संस्कारण न करो अगर तुम दोष देख करके इसका संस्कार नहीं करोगे तो हम ही इसका संस्कार करेंगे ऐसा ठाकुर जी क्या ये श्री राम जी का रामत है अब इसके बाद राक्षसियां महल से निकलकर कर आकर के राम जी के सामने विलाप कर रही हैं बड़ा लंबा विलाप है और उसमें रावण का जीवन दर्शन सन्निहित है जो विलाप आज का जो पाठ हुआ है मूल पाठ उसमें उत्तर उत्तरकांड के लगभग चौतीस सर्ग हैं आरंभ के जिनमें खाली रावण का ही चरित्र है या रावण के पूर्वजों का चरित्र रावण का चरित्र मेघनाथ का चरित्र कहने के लिए ही वो चौंतीस स्वर्ग है और उसके वक्ता हैं श्री अगस्त जी महाराज तो अब वो चौंतीस स्वर्ग तो मैं प्रणाम ही करूंगा लेकिन उस चौंतीस स्वर्ग का भाव खींच करके मैं राम जी राज्या के राज्याभिषेक की पहले निवेदन कर दूंगा न भाव ये ने सक, सक्रो स्त्रियां विलाप कर रही हैं येन शक्रो य वि यम ये नैष मनो राजा पुष्पकेण विियोजित्राषित शक्र जिसने सक्र को विषित किया है सक्र के मन में धाग जमा ली अपने डर की विशेषे नाशिता राम जी रावण ने त्रैलोक की विजय तैलोपी पर विजय की ब्रह्म सृष्टि जन लगी दशमुख वी नर नारी उसने पृथ्वी पर भूमंडल पर विजय करना चाहा किया तो उस समय पृथ्वी में भूमंडल में चक्रवर्ती सम्राट महाराज अनरण्य थे जिसने उसने जिस समय उसने विजय प्राप्त करना चाहा अयोध्या के राजा और बड़े बड़े लोग लड़ने के लिए गए रावण के यहां से और सब वो पता नहीं क्या लगाएगा तो, तो अन्य महाराज को उसने बस में करना चाहा और बड़े बड़े अपने मारथियों को प्रहस्तादि सब को सबको भेजा अनरण्य जी के द्वारा सब पराभूत हुए सब पराभूत हुए अंत में रावण गया तो रावण ने अनारण्य महाराज का वध कर दिया अनारण्य जी महाराज मारे गए लेकिन उन्होंने अंत में श्राप दिया कि हे रावण जिस तरह से तुमने मेरे ही कुल में कोई ऐसा महा, महापुरुष उत्पन्न हो, होंगे जो तुमको तुम्हारा बच करेंगे तो इस तरह से अनरण्य का अनरण्य जी के द्वारा उसने पृथ्वी पर अपना अधिकार किया अरण्य के वध के द्वारा और नारद जी महाराज आ गए नारद जी महाराज ने कहा कि ये रावण ये तो मृत्युलोक मृत्युलोक है यहां के लोगों का तो जीवन क्षणिक है कब मर जाएंगे कब कोई ठिकाना नहीं है ऐसी मृत्युलोक को तुम भी क्यों मारना चाहते हो तुम कहीं और युद्ध करो जाकर के तो कहें हम किससे युद्ध करें कहीं जुद्ध कर जो पृथ्वी के लोगों को ले जाते हैं काल के गाल में उनसे युद्ध करो आप जाकर के यमराज महाराज से युद्ध करिए यमराज से युद्ध करिए अब यमराज जी से युद्ध करने के लिए रावण गए और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ यमराज से यह सब कथा उत्तराकांड में है बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और में यमराज महाराज जो है हार नहीं मानते थे ये हुआ कि रावण मर जाएगा तो ब्रह्मा जी महाराज यमराज के पास गए और यमराज के पास जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया मैंने इसको बरदान दिया है मेरा बरदान झूठा क्यों करते हो इसको छोड़ दो फिर जबराज जी महाराज ने छोड़ दिया उसको और इंद्र वगैरह से पराजित हुई गए तो इस तरह से उसने अब आइए यही मूल मूलमित कहेंगे ये न नित्राशुत शक्रो ये न हो यम येन वैश्रवणो राजा पुष्पकेन पुष्पकेण विजिता मंदोदरी आदि ने बहुत बिलाप किया है इस विलाप में बड़ा अच्छी अच्छी बातें आई हैं नहीं? और विलाप करने के बाद भगवान श्री राम ने कहा विभीषण जी से कि अब अपने भाई का संस्कार करो एक तस्तरे रामो विभीषण उवाच संस्कार क्रियता भ्रातु स्त्रीगण परिशातता अब अपने भाई का संस्कार करो और स्त्रियों को सांत्वना दो विभीषण जी महाराज ने सारा संस्कार किया उसके बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण जी महाराज मेरी मेरी बहुत बड़ी कामना है कि मैं विभीषण को राजा के रूप में देखना चाहता हूं सौमित्रिम सत्व संपन्नम लक्ष्मणम दीप्त तेजसम विभीषणम इम सौम्य लंकायाम अभिषेच हे सौम्य इन विभीषण जी महाराज को लंका पर लंका के गद्दी पर आप बैठाइए लंका का राज्य दीजिए विभीषण में बड़े बड़े गुण हैं एक गुण तो यह कि मेरे बड़े अनुरागी हैं दूसरा गुण है कि मेरे भक्त भी हैं और तीसरा गुण इनमें यह है कि इन्होंने उपकार पहले किया है मेरा उपकार बाद में होगा पूर्वोपकारी है अनुरक्त भक्त तथा पूर्वोपकारिनम ऐसे भक्त को मैं राजा देखना चाहता हूं ये मेरी बड़ी इच्छा है एशमे मे परम काम यदि मम रावणा अनुज लंका सौम्य पशेयम अभिषितम विभीषणम तो ठीक है लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और विभूषण जी महाराज को जाकर के राजा बना दिया विभीषण जी राजा हो गए अब इसके बाद भगवान ने श्री हनुमान जी से कहा कि अब जानकी जी के पास जाकर के विभूषण की आज्ञा लेकर के और जानकी जी को हमारा संदेश दो हमारे विजय का और जानकी जी का संदेश लेकर के आप आओ श्री हनुमान जी महाराज श्री किशोरी जी के पास गए वहाँ बड़ा आनंद आया और किशोरी जी से कहा सब समाचार की इस प्रकार से माता रावण के ऊपर भगवान ने विजय प्राप्त कर लिया अब से जानकी जी बहुत प्रसन्न हो गईं कहें कि हे हनुमान जी अब हमको कुछ ऐसी वस्तु नहीं दिखाई पड़ रही है जो हम इस संवाद के बदले में तुमको दे सके पृथ्वी पर नहि ही पश्या तत्सौम्य पृथ्व्या सदृशम य तव दत्वा भवित सुखम ऐसा कोई नहीं है इसको देकर के हम सुखी हो जाएं कोई सोना और हिरण्य रामजी रत्न ये सब कुछ भी इस इसके मुकाबले हो नहीं सकते हैं रामजी हिरण्यम बावर्णम्बा रत्नानि विविधानि च यहां पर हिरण्य और सुवर्ण दोनों कहा गया है तो हिरण्य से रजत का मतलब ग्रहण करना चाहिए अन्य हिरण्यम मने रजतम होगा यहां पर हिरण्यम व्युकी सुवर्ण आगे है हिण्यम वर्णम वा रत्ना विविधा च राज्यम वृषु लोकेशु एतन्ना भाषित अर्थ तस् मैं प्राप्त गुणा अत शत्रु विजयीन भगवान श्री हनुमान जी महाराज कहते माता मैंने तो सब कुछ पा लिया मैं तो सारे संसार का राज्य पा गया क्योंकि भगवान के शत्रु नष्ट हो गए भगवान विजयी हो गए अब मुझको क्या चाहिए हत शत्रु पश्यामि रामम माता बहुत प्रसन्न हुई और माता ने कहा कि अब हमारी एक ही इच्छा है कि भगवान का हम दर्शन करें भगवान के दर्शन की इच्छा है ए मुक्ता हनुमता वैदेही जनकात्मजा सा दृष्टुमिच्छामि भरता भक्त बत्सल हनुमान जी महाराज ने जाके ठाकुर जी से कहा कि माता ने कहा है कि भक्त बत्सल अपने स्वामी श्री रघुनंदन का हम दर्शन करना चाहती हैं पूर्ण चंद्र मुखम राम द्रक्ष सदस्य लक्ष्मणम स्थित मित्र हता मित्रम सचिवेन्द्र सुरेश्वरम तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने संदेश सुनाया भगवान को और भगवान ने विभीषण जी से कहा कि जानकी जी को ले आओ तो कैसे ले आओ कि दिव्यांगरागाम वैदेही दिव्याभरण भूषिताम यह सीताम श्री स्नाताम उपस्थापय माचिरम किशोरी जी को स्नान कराओ और स्नान करा करके दिव्य अंगराग संयुक्त दिव्य आभरण आभूषण के सहित और किशोरी जी अच्छी तरह स्नान करें इस तरह से उनको वस्त्रण से सुसज्जित करके ले आओ ऐसा श्री विभीषण जी ने विभीषण जी को ठाकुर जी ने कहा अब विभीषण जी महाराज जब श्री सीता जी के पास आए तो श्री सीता जी ने कहा कि हे विभीषण जी हम तो जब से ठाकुर जी से अलग हुई हैं तब से इसी प्रकार हैं हम इसी प्रकार अपने राम जी का दर्शन करना चाहते हैं जय बिना स्नान के अस्ना द्रष्टुमिछ भरतारम सी विभिषण जी ने कहा आप की आज्ञा हमको स्वीकार है लेकिन आपके स्वामी की आज्ञा और आप जैसी आज्ञा दें श्री जी ने कहा कि मेरे स्वामी ने कहा है तो मैं वैसा ही करूँगी यथा राम श्री राम जी तस्त वचन श्रुता मैथिली पति देवता भर्तृभक्त्याव्रता साधवी तथे प्रत्यभाषत ठीक है जैसा तुम कह रहे कह रहे हो वैसा ही हम करेंगे मागताम उपस्रुत्य रक्षो गृह चिरोषिताम रोषम हर्षं च दैन्यंच राघव पाप शत्रु श्री राम जी ने जब सुना की किशोरी जा रही हैं तो उनके मन में कई भावों का समावेश हुआ रोष भी हुआ हर्ष भी हुआ और दैन्य भी हुआ ये तीन भावों का समावेश हुआ इन तीनों में बड़े भाव हैं कि रोष किस बात पर हर्ष किस बात पर और दैन्य किस बात पर रोशम हर्ष राघव प्राप शत्रु अब उ, जब सी जानकी जी आई तो जानकी जी पालकी में आ रही हैं पालकी में श्री किशोर जी प्रहार रही है और पालकी के पास वो बढ़िया पगड़ी बांधे हुए और अंगरखा पहने हुए सब सिपाही भी चल रहे हैं कंचुकोषणीषणस तत्र और उनके हाथ में बेत है भीड़ हटाने के लिए तो बेत कैसा है कि पोला है और करो तो आवाज हो मारो तो चोटने लगे ऐसा बेत है कि ऐसे करें तो आवाज हो और मारे तो चोट न लगे ऐसा बेत है महाराज कंचु कोशनीश तत्र वेत्र झरझर पाणय और वो अब क्या करते हैं उत्सारयंत वो उच्चारण करते हैं उत्साहारण करते उत्सारयता मैंने जन निवारण कुरता लोगों को हटा रहे हैं भगो हटो हटो भगो है न उत्सारयन तस्तान योधान समंता परिचक अब महाराज रिक्ष लोग वानर गोलांगुल और राक्षस जो बचे हैं ये सब के सब जन जानकी जी को उच्छुक छुक के देखना चाहते हैं तस्थु अंत सब देखना चाहते हैं भीड़ बहुत हो गई हुँ? बानरों की भीड़ रिक्षो की भीड़ गोलांगों की भीड़ और राक्षसों की भीड़ सबकी भीड़ बहुत हो गई भगवान ने कहा हे विभीषण जी को पैदल लाओ लेकिन विभीषण जी माने नहीं सीता जी को पालकी पर ही लाने तो संरमभा चक्षुषा प्रदह अब यहाँ महाराज ये यह विचित्र प्रसंग है जहां ठाकुर जी बहुत क्रुद्ध हुए है न भगवान बहुत क्रोध से आंखों से देख करके मानो जला डालेंगे ऐसे बोले महाराज चक्षुषा प्रधन और किससे बोले कि विभीषणम महाप्राज्यम किसी साधारण के ऊपर भगवान नाराज नहीं होते न साधारण के ऊपर भगवान नाराज हों और न साधारण के ऊपर भगवान कृपा है। भगवान नाराज भी होंगे तो कोई विशेष विभूति होगी और भगवान कृपा भी करेंगे तो कोई किसी विशेष विभूति के ऊपर करेंगे तो राम जी कृपा में भी देखना है और नाराज होने में भी देखना है तो रामजी किसी को देखें तो साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता तो चक्षुषा आंखों से देख रहे हैं अभी भी और विभीषणम महाप्राज्यम और विभीषण से भगवान बोले कि क्यों अर्थम आम कृष्यते यम त्वया जन मेरा अनादर करके आप यहां के लोगों को कष्ट क्यों दे रहे हैं इन बंदरों को क्यों कष्ट दे रहे हैं जिन बंदरों ने जान को हथेली पर लेकर के जिन ऋषियों ने अपनी कोई परवाह न करके और जिन गोलांगुलों ने अपना घर द्वार छोड़ करके यहाँ पर श्री जनक नंदिनी का जनक नंदिनी के प्राप्त के लिए प्रयास किया है उनसे पर्दा करा रहे हो उनसे पर्दा है और उनके दर्शन करने में बाधा पहुंचा रहे हो किमर्थम मना कृष्यते यम त्वन निवर्तम उद्वेगम जनो यम स्वजनो मम ये सब मेरे स्वजन है यही मेरे भाई है यही मेरी बांधव है और यही मेरे परिवार के हैं ये बंदर ये गोलांगूल और ये वृक्ष यही मेरे परिवार के हैं इनको कष्ट कष्टबद्ध और फिर पर्दा कब किया जाता है किससे किया जाता है घर में पर्दा नहीं किया जाता न गृहाणी न वस्त्री वस्त्र से भी पर्दा नहीं किया जाता न प्राकार स्त्रिया क्रिया हूं? और प्राकार आदि पर भी तिरस्क्रिया तीर नहीं की जाती पर्दा नहीं किया जाता ने दृशा राज सत्कार आ तुम कहो कि हम तो राज सत्कार कर रहे हैं किशोरी जी को पालकी पर ला करके और लोगों को लोगों की दृष्टि से बचा रहे हैं तो ये राज सत्कार नहीं है वृत्तम आवरणम स्त्रिया आ स्त्री का तो चरित्र ही उसका सत्कार है अगर स्त्री के पास चरित्र नहीं है तो उसका सत्कार नहीं है और फिर इतनी जगह तो पर्दा करना ही नहीं चाहिए कहा कि व्यसने व्यसनेशु न कृष्ठेश नयंबरे व्यसनेशु जहां पर स्टेजन का वियोग हो जाए वहां पर स्त्री को पर्दा नहीं करना चाहिए व्यसनेशु का मतलब यहाँ होगा स्टेजन वियोगेश तो यहाँ पर सीता जी को स्टेजन का वियोग प्राप्त है इसलिए अभी आगे बताएंगे इसलिए इनको पर्दा नहीं करना चाहिए और राम जी कृष्णेश जब दुख का समय आवे तो भी पर्दा चला जाता है और ये दुख का भी समय है इसी सीता का इसलिए भी पर्दा नहीं करना चाहिए अयुद्धेश और समरांगण में जो स्त्री युद्ध करने जा रही है वो कह पर्दा करके युद्ध करेंगी तो युद्ध में भी पर्दा नहीं करना चाहिए है? बहुत सी देवियां हुई हैं जिन्होंने सम्रांगण में जाकर के घोड़े पर चढ़ करके युद्ध किया है अभी त्रेता जा पर में तो उदाहरण मिल जाए कल में भी उदाहरण मिल जाएगा कि महारानी लक्ष्मी बाई घोड़े पर चढ़ करके और अपने एकमात्र दत्तक पुत्र को अपने पीठ में बांध करके और उन्होंने युद्ध किया है, है ना तो समय पर्दा करेंगे नहीं युद्ध अस्वय बड़े अस्वयंबरा स्त्री स्वयं कन्या भी पर्दा नहीं करती है हु? उस समय भी पर्दा नहीं होता है और न क्रत यज्ञ में भी पर्दा नहीं है यज्ञ में पर्दा करके बैठे यहाँ दीपक जल रहा है जल जाए है ना आगे लग जाए नहीं न कत ना, ना और में भी नहीं करना चाहिए इतनी जगह स्त्रियों का दर्शन दूषित नहीं माना गया है व्यसनेशु नचु न युद्धेशु स्वयं बड़े न कृत न दर्शनम दूषित स्त्रिया और ये सीता जी के विपत्ति का समय है दुख का समय है इसलिए इस समय सीताजी को पर्दा मत कराओ आप पैदल को विसृज्य शिविका तस् पदभ्यापु पैदल कह रघुबीर कहा मम मनु सीत सखा पे आनु तो रामजी राम जी विसृज्य शिविका तस् स्वसमीपे समीपे मम बैदेही पश्य बन उ कश और ये जो बनोकस है बन ही जिनका ओक है, है? बन जैसा जेसाम जिनका बन ही घर है, है बन में ही सब कुछ उनका है ऐसे जो बानर रीच गोलांगुल है वो श्री किशोरी का दर्शन करें ऐसा श्री भगवान ने कहा महाराज जी अब भगवान के बात में कुछ ऐसा सूत्र मिल गया कि लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव जी महाराज और जितने लक्ष्मण है और जितने लोग थे हनुमान जी महाराज सब दुखी हो गए ततो लक्ष्मण सुग्री ओ हनुमान प्लवंगम निशम्य वाक्यम रामस्य बहुता भ्रषम यानी भगवान ने जो ये कहा कि सीता जी के व्यसन का समय है दुख का समय है इससे लोग दुखी हो गए कि मालूम पड़ता है कि भगवान के मन में कुछ बात दूसरी ही बैठी हुई है नहीं तो ये तो परम खुशी का समय है और श्री किशोरी जी की स्थिति विचित्र है वो तो विस्मयाच्य प्रहर्षाच्य स्नेहा पति देवता उदय क्षत मुखम भर तुम सौम्यम सौम्य तराना उनको तो बड़ा विस्मय अरे अरे मैं श्री राम जी का दर्शन कर रही हूँ मैंने तो सोचा था कि अब ठाकुर के दर्शन नहीं होंगे तो ठाकुर का दर्शन पा करके विस्मय हो गया और महाराज भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर रही है इसलिए हर्ष नहीं हो प्रसन्न हो गया और मेरे राम जी मेरे सामने खड़े है उनको देख करके सहरी प्रेम बढ़ गया तो इसलिए से विनय से और रामजी प्रसन्नता से विस्मय से प्रति प्रताशी जनकनंदिनी भगवान के भगवान के मुखचंद्र का दर्शन कर रही हैं। उदय क्षत मुखम भरतु तुम सौम्यम सौम्य तरा नना श्री सीताजी भगवान का दर्शन कर ही रही थी कि भगवान की कठोर बाणी सुनाई पड़ी किसी हमने तुमको सम्रांगण में रावण को मार करके जीत लिया ऐसा भद्रे शत्रु जीतवा रणाजी पौरुष के द्वारा जो कुछ हो सकता था पराक्रम के द्वारा जो संभव था वो सब हमने कर लिया रावण के मारने से दो चीजों का विनाश हो गया एक साथ हमने दो लड़ाई लड़ी दो दुश्मनों को मारा है एक तो रावण आदि शत्रु और दूसरा मेरा अपमान हो रहा था कि भगवान राम की प्रतिबता प्राण प्रिया पत्नी को रावण हर ले गया तो यह अवमान था इस अवमान से और रावणाद्य शत्रुओं से हमने एक साथ छुट्टी पाई दोनों को मैंने जीता है एक साथ अवमान शत्रु जुगपत एक साथ दोनों लड़ाई हुई है जुगपथ नहीं है तो वो मैं यहां इस प्रकार से श्री किशोरी जी से कह रहे थे और कहते कहते अब भगवान ने बहुत कुछ कहा है कई श्लोकों में वर्णन है बड़ा कठोर वाक्य है मेरे गोस्वामी जी तो लिख नहीं पाए और मैं इसको कह भी नहीं पाऊंगा रामजी क्या कहते हैं रामजी दीपो ने एक श्लोक कह दे बस दीपो नेत्रा तुरस्व प्रतिकूलासी में दृढ़ तदग्छ यानुजाने दिय यथेष्टम जिस प्रकार आंख के रोगी को जिस प्रकार आंख के रोगी को दीप की रोशनी दीप का प्रकाश नहीं अच्छा लगता उसी प्रकार हे किशोरी हे, तुम हमारी आंखों को सुहा नहीं रही हो जैसे नेत्र के रोगी को दीप का प्रकाश नहीं अच्छा लगता उसी प्रकार हे किशोरी आप हमारी आंखों को नहीं सुहा रही है इसलिए आपकी जहां इच्छा हो चले जाए मेरे सामने से हट जाए श्री गोविंद राज ने इसका भाष्य किया है बहुत विलक्षण और उस भाष्य को मैं अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा हूं कि भाई तो एक लाइन का है तो भाष यह है किसी भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र कहते रामचंद्र के शब्दों से प्रकट हो रहा है कि हे सीते वास्तव में तू निर्दोष तुम्हारे में कोई दोष नहीं है नेत्र के रोगी को ये उपमान ही ऐसी कह रही है ये उपमान ही ऐसा कह रहा है कि नेत्र के रोगी को दीप का प्रकाश नहीं अच्छा लगता तो दीप के प्रकाश में तो कोई रोग है नहीं रोग तो देखने वाले की आंख में तो हे रघुनंदन हे रामचंद्र हे परमात्मा आपने चाहे जिस भावना से कहा हो उस भावना को हमारा प्राण है लेकिन आपके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो शब्द आपको दोषी बना रहे हैं सीताजी को सर्वथा निर्दोष बना रहे हैं दीपो नेत्रा रुअसै राम जी दीपो नेत्रा तुरस प्रतिकूलाशी में दृढ़ इस प्रकार से भगवान राम ने बहुत कुछ कहा और कहने के श्री जनक नंदिनी सुनती रही सुनकर के जानक जी का मन मथित हो गया महाराज जिस प्रकार जिस प्रकार हाथी लताओं को रोज डाले उसी प्रकार भगवान श्री रघुनंदन रह, के वचन ने श्री जानकी जी को हृदय को मच डाला है महाराज जी और श्री सी सीता जी धीरे से आंखों से आंसू पोसती हुई और बड़ी गदगद वाणी में स्खलिताक्षरों में अर्थ शब्द कुछ निकल रहा है कुछ नहीं निकल रहा है, है? इस प्रकार की वाणी में सी किशोरी ये लगी कहने कि प्रभु आप प्राकृत मनुष्य की तरह आपको बोलना नहीं चाहिए और मुझको प्राकृत स्त्री समझना भी नहीं चाहिए हे रघुनंदन आपका बड़ा महत्व तो है आपका बड़ा प्रभाव है हम अपने को बड़ी सौभाग्यशाली समझती है कि आपकी तरह स्वामी मुझको मिला और हे स्वामी मैं संसार की लोगों के लोगों की तरह पैदा भी नहीं हुई मैं किसी बात से नहीं पैदा हुई मैं तो आयोनिया हूँ मैं तो पृथ्वी को विधीर करके उत्पन्न हुई हूँ स्वामी अपदेशों में जनका नोत्पत्तिर वसुधा तलाहत मम वृत्च वृतज्ञ बहुते न स्वामी हमारा चरित्र कैसा है आपने बहुत बार उसको गाया है लेकिन आज मेरे चरित्र का आपने सम्मान नहीं किया है मेरे रघुनंदन हे स्वामी मेरे में कितनी भक्ति है मेरे में कितना शील है आज आप सब कुछ भूल गए आपको जंगल में आते हुए देखकर हे स्वामी इस जंगल में रहकर करके मैंने आपकी और सेवाएं की हैं आपको सुलाया है मैं जगती रही हूं आपके मंगल में चरण का सम्मान किया है हे स्वामी क्या मेरा सारा शील आज नष्ट हो गया क्या उसको आप भूल गयी मनोभ सर्वं तेज पृष्ठता हे हे स्वामी आपके मन में अगर ऐसी भावना थी तो आपने हनुमान जी को क्यों भेजा मैं तो मरने ही वाली थी अब मैं हनुमान जी से पूछ लीजिए मैं मरने वाली थी इनके दर्शन करने के पहले और यदि ठीक आपने भेजा भी तो हनुमान से यह संदेश कहलाना चाहिए था कि रावण को तो मैं मारूंगा अपनी भुजाओं की खाज बिताने के लिए है अपनी विजय प्राप्त करने के लिए संसार में विजय की शोभा बढ़ाने के लिए इस रावण को तो मैं मारूंगा लेकिन सीधे हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है जिस दिन आप ऐसा संदेश कहला देते उसी समय उसी दम सुनते ही साथ मैं अपना प्राण परित्याग कर प्रषित प्रेषित महाबीरो हनुमान अवलोक कह, लंकास तोया राजन, किम तया राज न विसर्जिता प्रत्यक्ष तद वाक्य समय तया वीर त्यक्तम सीवित मया मैं समर मैंने उसी समय उसी समय जुगपत हनुमान जी के मुख से निकलता और उसी समय में राम से गिर करके पृथ्वी आरोप मर जाती आपने ऐसा क्यों नहीं किया किशोरी जी ने भी बहुत कहा है और कहने के बाद श्री किशोरी जी ने कहा कि हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण यद्यप मैं तुम्हारे सामने भी आज्ञा देने योग्य नहीं लेकिन हे लक्ष्मण हमारा मन कहता है कि तुम्हारा मन अभी नष्ट नहीं हुआ है तुम्हारी भक्ति अभी नष्ट नहीं हुई है भगवान श्रीराम के बच्चों को सुनकर कि तुम्हारे मुखरे पर जो पिसाद की छाया जाच रही है जो तुम्हारे मुख पर दुख नर्तन कर रहा है इससे मुझे परिज्ञात हो रहा है कि तुम्हारा अत्यंत मातृभाव आज भी सरस है मेरे ऊपर हे लक्ष्मण उस मातृभाव से मैं तुमको आज्ञा देती हूँ कि मेरे लिए चिता तैयार करो मैं उसमें जल आना चाहती हूँ अब मैं इस जीवन को धारण करके क्या करूँगी जहाँ मेरा प्राण उसको सदोष समझता है चिताम्बे गुरु सौ मित्र व्यसन सैषजम मेरे इस व्यसन की यही औषधि इसकी अतिरिक्त और कोई दवा नहीं मुझे मिथ्यापवाद लगा है मुझे झूठा कलंक लगा है ये तावता ना हम जीवित मुत्सही अब मैं जीना नहीं चाहती अब मैं मरना चाहती लक्ष्मण जी महाराज ने जब सुना अमश आ गया महाराजी अमर शवशमापन्न अमर शी इस अमर्श का अर्थ महानुभाव ने किसी ने करुणा लिखा है किसी ने क्रोध लिखा है हमको तो क्रोध ही अच्छा लगता है है अमर शापन्न राघवन समुदय क्षिता बड़ी अग्नि दृष्टि से श्री रघुनंदन लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रामचंद्र की ओर देखा लेकिन धन्य है लक्ष्मण जिनका जीवन में अपना कुछ नहीं है जो सेवक धर्म के दिव्य आदर्श हैं उन्होंने देखा तो सही रघुनंदन को अपनी दृष्टि समझाने की कोशिश की लेकिन रघुनंदन की दृष्टि के समझने में अपनी दृष्टि को भूल गए। राम जी की आंखों में आदेश था लक्ष्मण चिता तैयार करो चिताचकार सौमित्र मते राम राम जी की सम्मति से चिता बनाई राम जी चिता तैयार चीधा तैयार हो श्री किशोरी जी ने इस समय बड़े करुण शब्दों का प्रयोग किया है राम जी नीचा मुंह करके बैठे हुए अधोमुखम स्थितम रामम उन राम की श्री किशोरी जी ने परिक्रमा की तथा कृपा प्रदक्षिणम ब्राह्मणों को प्रणाम किया है देवताओं को प्रणाम किया है हाथ जोड़ करके श्री किशोरी जी ने कहा है कि हे अग्नि जिन रघुनंदन के कठोर वचनों को सुनने के बाद भी मेरे हृदय की श्रद्धा तरीक भी कम नहीं हो रही इतने कठोर वचनों के सुनने के बाद भी मेरा हृदय जिनसे जिन हट नहीं रहा है हुँ? उन रघुनंदन की मैं उन रघुनंदन के प्रति अगर मेरी भक्ति दृढ़ रही है मेरा चरित्र ठीक हो तो हैग्नि मेरी प्रार्थना है कि आप, आप मेरा परिरक्षण करें आप मेरा परिरक्षण करें सर्वतः पातु पावक तथा लोकस्य साक्षी सर्वतः पातु पावक और ऐसा कह करके जैसे जैसे यज्ञ अग्नि में जज्ञ में वसोर्धारा का पात होता है उसी प्रकार सी जनक अग्नि में ऊद पड़ी महाराज पतंतीं संस्कृतां मंत्रेर वसोर्धारा विवाधरे उस समय हाहाकार हाँ, हाँ, मच गया है, है? जितनी राक्षसियां थी मार्क्षसियां रोने लग गई अपने मन में कहती हैं इनको तो बड़ा बुद्धिमान कहा जाता है ये कैसे बुद्धिमान है इनको हमारी सी भी बुद्धि नहीं है अरे हमने जरकी को देखा है इन्होंने तो उसको भी नहीं देखा रावण की देखने की तो कथा ही क्या है राक्षसियां रो रहे सुनत जात धानी सब लागी विषाद राम जी कहती है तस्याम श्री जी तस्याम श्याम तु रक्षसाम हाही विपुल रक्षसाच संबू अद्भुत श्री राम जी बैठे हुए हैं उसी समय समस्त ब्रह्मा शंकर अग्नि वरुण यम सब के सब देवता वहाँ पर आते हैं और कहते हैं हे रघुनंदन आप अपने को साधारण मनुष्य मत समझो भगवान ने कहा हम तो अपने को साधारण ही समझते है हम क्या है आप ही बता दो तो कहे आप तो साक्षात भगवान है आत्मान मानुषम मनने रामम दशरथ भगवान कहते हैं हम तो दशरथ कुमार राम ही अपने को मानते हैं लेकिन वो कहते हैं भगवान नारायण देवा आप तो साक्षात भगवान है इस प्रकार से अब इसके बाद अग्नि अग्नि महाराज अग्नि से साक्षात भगवान अग्नि जनकनंदिनी श्री सीता को अपने गोद में लेकर के अपने गोद में लेकर के निकल रहे हैं अपने गोद में अंके नादायम उत्पात विभाव विभावसू देखो गोद दो होती है एक तो बाई होती है और एक दहिनी होती है तो दहिनी गोद में तो पुत्री और पुत्री और पुत्रवधु के बैठने का अधिकार होता है दाहिनी गोद में और बाई गोद में पत्नी को बैठने का अधिकार होता है रामजी भागो ही दक्षो दुहितु स्नुषाया दुहिता और दुहिता मैने पुत्री स्नुषा मने पुत्रवधु cigarette. इन दोनों को ाहिने गोद में स्थान देना चाहिए और दर्शुता अब बामा अंक में पत्नी का अधिकार होता है श्री अग्नि तो अपनी पुत्री समझ करके श्री जनकनंदिनी को अपने गोद में बिठा करके प्रगट हुए और कहते ऐसा पापम श्याम विद्यते हे राम ये तुम्हारी सीता है ऐसा पर ऐसा में बड़ा भाव है महाराज जी ऐसा का भाव अब यहां पर सब भाव आचार्यों ने लिखा है ऐसा का मतलब क्या है कि जिस जिन सीता को आपने हमें रावण के बध पहले समर्पण किया था वही सीता आज हम रोध में लेकर के आपको समर्पण कर रही हैं, कर रहे हैं ए राम इनमें पाप नहीं है और हे हे रघुनंदन ये विशुद्ध भाव है निष्पापा है इनको ग्रहण करो विशुद्ध भावाम निष्पापाम प्रति ग्रहण हे रघुनंदन मन से भी पवित्र हैं, चरित्र से भी पवित्र हैं, वचन से भी पवित्र हैं, कर से भी पवित्र रहे रामज कर्म से भी पवित्र हैं और आंखों से भी पवित्र हैं। नयो वाचा न मनसा नयू बुद्धिया न चक्षुषा सुव्रता ये वाणी से भी पवित्र है और वाणी से किसी पर पुरुष का इन्होंने गुणगान नहीं किया अब मन से पवित्र है मन में किसी पुरुष का इन्होंने चिंतवन नहीं किया और बुद्धि से पुरुष है कि बुद्धि से किसी और का निश्चय नहीं किया और न चक्षुषा इन्होंने आंखों से किसी को देखा नहीं है इसलिए हे रघुनंदन हे रामचंद्र परमात्मन इन श्री जनक नंदिनी को आप स्वीकार करें भगवान के आंखों से आंसू समुच्छलित हो गए भगवान ने कहा मैं भी जानता था कि सीता पवित्र लेकिन पवित्र जानते हुए भी सीता के चरित्र को और उजागर करने के लिए और मिथ्या कलंक का परिमार्जन करने के लिए हम श्री जनकनंदिनी को इस प्रकार से कठोर वचन कहें हम सीता जी को स्वीकार कर रहे हैं इस प्रकार भगवान श्री राम ने भगवती जनकनंदिनी को स्वीकार किया है और उसके बाद महाराज श्री चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ जी आते हैं शंकर जी महाराज कहते हैं तुम्हारे पिता है इनको प्रणाम करो श्री राम ने हे ये राजा दशरथों विमान पिता तब भगवान श्री राम ने हे चक्रवर्ती नरेंद्र हे पिता ये दशरथ नंदन रामचंद्र सीता और लक्ष्मण के साथ आपके चरणों में वंदना कर रहा है ऐसा करते हुए भगवान ने प्रणाम किया पिता का वात्सल्य जागृत हो गया श्री पूज्य चक्रवर्ती श्री पूज्य दशरथ जी महाराज ने श्री राम जी को अपने गोद में बिठा लिया आरोप्यान के महाबाहू अपने गौर में बिठा करके अब आशीर्वाद दिया भगवान राम को मैं पवित्र हो गया मैं कृतार्थ हो गया मैं धन्य हो गया और सीता जी से कहा कि बेटी तुमने तो दोनों फुलों को पवित्र कर दिया लक्ष्मण जी महाराज किंचित अवांग किंचित उदास थे उदास थे और साथ ही साथ पिता से वह संकोच था कि मैंने पिताजी को मारने के लिए कह डाला मैंने कहा था सुमन जी से कि जाओ मेरा संदेश कह देना पिता को कि मैं छो हूं तो आके इसका बदला तीर तलवार से लूंगा छोड़ तो लक्ष्मण जी ने जाके कहा होगा क्योंकि वो सच्चे सेवक हैं और दशरथ जी महाराज ने मुझको क्या समझा होगा इसे लक्ष्मण जी कुछ थोड़े दुखी श्री दशरथ जी ने दशरथ जी ने उस, उस समय की बात है कि जब दशरथ जी महाराज सुमन जी ने कहा सुमन जी ने यह जरूर कहा कि हे चक्रवर्ती नरेन्द्र हे स्वामी राम जी ने ऐसा कहा सीता जी ने ऐसा कहा और चक्रवर्ती बार बार पूछे कि मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा तो सिस्मत जी को झूठ तो बोल सकते नहीं थे इतना कहना पड़ा कि लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर कहा तो क्या कठोर कहा कहे चक्करवर्ती नरेंद, है नरेंद्र मुझसे बोलना न और तो अच्छा है चूंकि आपका मैं सेवक हूं आप पूछेंगे तो मैं उत्तर देने को विवश हूं लेकिन मेरे लाडले लाल श्री रघरिंदर रामचंद्र ने कहा है कि यह लक्ष्मण का संदेश वहां मत कहना तो अगर आप कहेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा लेकिन मुझे राम ने कसम दिलाई श्री चक्रवर्ती ने कहा हे, हे, स... हे सुमंत राम की किसम खाके तुम कभी मत कहो और हम जान गए कि मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा है मेरे लक्ष्मण ने मुझे मारने के लिए कहा होगा लेकिन आज लक्ष्मण के उस संदेश को अनुमान करके मैं सुखी हो गया मैं प्रसन्न हो गया मौत मेरी आसान हो गई कि मेरे राम के साथ कोई ऐसा ही भक्त है जो रघुनंदन के लिए अपने बाप को भी मौत के घाट उतार सकता है फिर दुश्मनों की तो कथा ही क्या है मैं प्रसन्न हूँ हे लक्ष्मण तुम्हारे उस सम्वाद को सुनकर के मैं प्रसन्न हुआ था तुम्हारी अनुपम राम भक्ति का अनुमान करके मैं आज भी प्रसन्न हूँ हे पुत्र है मेरी दृष्टि में तुम सर्वथा श्लाघ्य हो सराय सराहने के योग्य हो इस प्रकार से दशरथ जी महाराज का दशरथ जी महाराज आगे अपने स्वर्ग लोग चले गए और आगे सी, आगे का चरित्र शुरू होता है इंद्र जी महाराज से भगवान ने दो प्रार्थनाएं की कि हे इंद्र आपसे दो प्रार्थनाएं दो वरदान दे दो क्या कि एक तो मेरी सीता प्राप्ति कलंकित न हो कोई माँ यह न कह सके कि सीता जी के प्राप्ति के लिए मेरी गोद उड़ गई कोई स्त्री यह न कह सके कि सीता जी के प्राप्ति के लिए मेरे मांग का सिंदूर पुछ गया कोई बहन यह न कह सके की सीता जी की प्राप्ति के लिए मेरा भाई बन गया भाव कहे हे हे इंद्र मेरा मेरी प्रार्थना है आपसे मेरे जितने पंद्रह इसलिए गोलाम गुल मरे हैं आप सबको जीवित कर दें एक भी न मरे मेरी सीता की प्राप्ति कलंकित न हो कोई यह भी कह सके लड़ने मेरा बेटा गया मर गया मेरा भाई गया मर गया मेरा पति गया मर गया आप सबको जीवित कर श्री इंद्री महाराज ने सबको जीवित कर दिया सब सब प्राण होकर के विषल्य होकर के ठाकुर रघुनंदन के चरणों में आकर के प्रणाम और दूसरी दूसरी प्रार्थना मेरी है इंद्र भगवान कि ये मेरे बंदर ये मेरे साथी ये मेरे लड़ने वाले ये मेरे बंधु ये जितने खड़े हैं कि जहाँ भी जाए जिस जगह भी जाए वहाँ कभी अकाल न हो और कभी जल की कमी न हो और कभी फल की कमी न हो मेरे साथी मेरे भाई इनके लिए कभी कभी ऐसा न हो कि यहाँ पानी नहीं है और यहाँ फल नहीं है कम चाभी कमले चा भी पुष्पाणी मूला यत्र नद्यस्तरा इंद्र महाराज ने दोनों आज्ञाओं को स्वीकार कर लिया है उसके बाद भगवान श्री अयोध्या जाने के लिए उपक्रम कर रहे हैं भगवान ने विभीषण से कहा विभीषण आज खजाने का मुख खोल दो आज खजाना लुटा दो ये वानर भालू रीछ जितने आए है इनको उपहार वितरण करो विभीषण जी महाराज ने जी भर करके उपहार वितरण किया अयोध्या के खजाने को खाली कर दिया मैंने खूब उदारतापूर्वक दान दिया है उसके बाद श्री विभीषण जी महाराज ने प्रार्थना की है कि हे प्रभु आपके शरीर पर खून के छींटे लगे हुए हैं। समरांगण में उठे हुए जो रा, जो राक्षसों के खून से राक्षसों के शरीर से जो खून का फवारा निकला है उससे आपका अंग प्रत्यंग भर गया है हे स्वामी हमारी इच्छा है कि आप चलकर करके स्नान कर, कर ले भगवान राम की आंखों में आज से आ गए फिर एक एक प्रसंग महाराज ऐसे हैं कि मैं कह नहीं कहूंगा इसलिए सबको प्रणाम करता हुआ खाली निर्देश कर करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं श्री भगवान श्रीराम ने कहा है हे विभीषण अब मेरा स्नान तो भरत के साथ होगा अब भरत के बिना में स्नान मेरी करने की इच्छा नहीं है तम कई गई पुत्रम भरतम धर्मचारिणम अब तो ग्राम के तपस्वी के पास मैं जाकर के उसको गले से लगाकर के उसके बाद ही उसके साथ ही उसकी जटा पहले खुलेगी मेरी जटा बाद में खुलेगी वो स्नान पहले करेगा मैं स्नान बाद अब मुझे तो तुमसे ये प्रार्थना है विभूषण कि जिस परंपरा से जिस क्रम से मैं अयोध्या से लेकर के लंका तक आया हूं उस परंपरा से उस क्रम से अगर मैं लंका से अयोध्या जाऊंगा तो मैं अपने लाडिले को जिंदा नहीं पाऊंगा हे सुप्रीम हे, हे विभूषण तो तुम से एक मात्र प्रार्थना है कि तुम्हारे पास पुष्प विमान है वो पुष्पक विमान हमको उपलब्ध कर दो ताकि हम अपने भरत को समय पर जाकर के देख ले बस इतनी प्रार्थना है राम जी पुष्प विमान आया है पुष्पक विमान पर चढ़ करके ठाकुर चलने के लिए तैयार हुए हैं बंदरों को विदा कर दिया है बंदर लोग चले जा रहे हैं आंखों में आंसू भरे हुए हैं मुड़मुड़ के लौट भी रहे हैं देख भी रहे हैं चले जा रहे हैं ठाकुर की आज्ञा अमान्य की नहीं जा सकती लेकिन कुछ ऐसे प्रेमी थे महाराज सुग्रीव अंगद नील लल दुविध मय ग श्री हनुमान सब के सब विचित्र स्थिति में है भगवान की आज्ञा का प्रत्याख्यान करना नहीं है जाना है जाने को मन नहीं करता है करें क्या भगवान ने पूछा है आप लोग नहीं गए क्या बात हमने तो सबको आज्ञा दी थी जाओ अपने अपने घर उन्होंने कहा स्वामी अयोध्याम गंत में हे स्वामी जिस नगरी को जिस नगरी को यह सौभाग्य है कि वो राम की जन्मभूमि है उस जन्मभूमि का हम दर्शन करना चाहते हैं किसी ने कहा हे स्वामी मैं उस वीर माता का दर्शन हम उस वीर माता का दर्शन करना चाहते हैं जिसको राम की जन्नी बनने का सौभाग्य हुआ उस माता कौशल्या की चरणों के धूल अपने मस्तक पर उठा करके अपने मस्तक पर रख करके कृतार्थ होकर हे रघुनंदन हम चले आएंगे हमको यहां मत रोको अपने साथ ले चला किसी ने कहा हे रघुनंदन हे हे दयालु हमने आपको लड़का के समरांगण में खून से नहाते हुए देखा है हमारी इच्छा बलि सी है कि हे स्वामी आप जब अयोध्या जी में चलेंगे अयोध्या जी में समस्त तीर्थों के जल से जब आपका अभिषेक होगा उस अभिषेक तो शरीर का हम दर्शन करना चाहते हैं स्वामी हमें आज्ञा आए हम दर्शन करके लौट आवेंगे इसी कहा स्वामी हमने बहुत से लोगों को राजा बनते हुए बनते हुए देखा है हमने बहुत से लोगों का राज्य अभिषेक देखा है लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस पृथ्वी कैसे राजा बनता है उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का राज्यभिषेक भगवती आशुति जनक नंदिनी के साथ उनको सिंहासन पर बैठा हुआ दर्शन करके और हे रघुनंदन पुनः लौटावेंगे हमको आज्ञा आपने साथ चलने के लिए देगा सबका सूत्र है यहाँ पर अयोध्या गंतुम इच्छा मा भगवान जी मुद्युक्ता विचरीश्या बनान चृष्ट ठा अभिषेकाद्रम कौशल्या अभिवाद्य अचिरा आगमिष्याम स्वगृहा नृपसम भगवा ने दीदी से इशारा किया जल्दी में क्षेत्र सुग्रीव जल्दी बैठो कहने का भाव और एक मुझको अच्छा नहीं लग रहा है अब जल्दी बैठो जल्दी सी भरतलाल जी का दर्शन करें चल कर की महाराज सब बैठ गए पुष्प तो विमान चलने लगा भगवान श्री राम की उंगलियां उठने लगी एक एक स्थान का परिचय समाप्त होने लगा हे सीते अमी जगह ये हैीते है ये यह वह स्थल है जहाँ पितृतुल्य पितृकल्प महाराज जटायु ने तुम्हारे लिए युद्ध किया था और यह वो स्थल है जहाँ हमने पितृकल्प से जटायु का श्राद्ध किया था आगे चलते हैं और पहले कहते हैं वह स्थल है जहां मुझे मुझे मासी भी बढ़ के प्यार करने वाली और मुझको तृप्त करने वाली माता सौरी यहाँ रहती थी उनके दर्शन मैंने यहाँ किए थे और हे तुमसे व्यस्त होकर के एक ही दिन मैंने पेट भर के भोजन किया है और वो वही दिन है जिस दिन माँ सौरी के पास में आया था यह स्थल है और आगे सब स्थान दिखाते चले जा रहे हैं है? और स्थान दिखाते दिखाते ठाकुर जी का दिमाग मड़राने लग गया महाराज श्री अयोध्या के क्षेत्र में और श्री भगवान रघुनंदन ने कहा ये स्ट्रिंग है है मेरा परम सखा मित्र निशाद रहता है। एसी दे, ये देखो मेरे मेरी जनी मेरी जन्मभूमि मेरी अयोध्या दिखाई पड़ रही है यहाँ से अयोध्या को प्रणाम करो महाराज जी अयोध्या ही प्रणाम प्रणामम पुनरागता श्री अयोध्या जी को देख करके शरीर में पुलकित होकर के आंखों में प्रेमास करके श्री लक्ष्मण श्री सीता श्री रघुनंदम रामचंद्र ने अयोध्या जी को प्रणाम किया है इसके बाद सारे वंदरों ने श्री अयोध्या को प्रणाम किया है तदस्ते वन राष्ट्र विभीषण उत्पत्तियों पत्य संघृष्टा पुरी दद्रशु सदा इसके बाद महर्षि भरद्वाज के पास श्री रघुनंदन आते हैं महर्षि भरद्वाज के दर्शन करते हैं महर्षि भरद्वाज ने कहा हे, हे रामचंद्र परमात्मा हम जानते हैं तुम्हारा स्वरूप लेकिन आज हम अपनी वाणी को अपनी तपस्या को सफल करना चाहते हैं हे राम हमारे मन में बड़ी विचित्र जिज्ञासा एक इच्छा जागृत हो गई है महर्षि आप आज्ञा दे तो मेरी इच्छा यह है कि तुम हमसे कुछ मांगो हे रघुनंदन सारा संसार तुमसे मांगते की कितार्थ होता है लेकिन मैं तुमसे ही मांगना चाहता रघुनंदन तुमने तो स्वयं दान दिया है कि जिस दान से मैं कृतिक हो गया हूं आज मेरी इच्छा तो है रघुनंदन हे रामचंद्र हे पर हे कौशल किशोर मेरी प्रार्थना है कि तुम मुझसे कुछ मांगो और हम तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ण करें ऐसा राम जी आम अप्र तेज अग्नि शस्त्र भ्रताम्बर भगवान ने का मांग रहा हूं महाराज कि क्या मांग रहे हो कि तीर्थराज प्रयास से लेकर के अयोध्या की जितनी भूमि है ये भूमि फलवती हो जाए इस सड़क के किनारे फलदार वृक्ष लग जाए अभी इसी समय फलदार वृक्ष लग जाए और उनमें लघु के छत्ते लगे रहे ये मेरी याचना है हो गया भगवान ने अपने मंदिरों से कहा अब यहां से आप लोग पैदल चलो आप लोग को खाते हुए मधु के छत्तों से मधु को मधु का मधु का पान करते हुए आप लोग यहां से पैदल आरंभ पूर्वक चले महाराज सब चले इस प्रकार से सियाराम जी भगवान ने कहा हनुमान महर्षि भरद्वाज ने एक शब्द कहा कि हे रघुनिंदन हमारे शिष्य हमारे सेवक उत्तर दक्षिण दोनों तरफ फैले हुए थे और दक्षिण में तुमने क्या क्या किया है एक एक दिन का समाचार जानते हैं और उत्तर में क्या हो रहा है यह भी हम जानते हैं हे रघुनंदन और का ग्राम कापस्वी तुम्हारे नाम की तुम्हारा नाम लेकर के तो एक क्षण तो की प्रतीक्षा कर रहा है अगर विलंब हो गया तो तुम नंदित के की तपस्वी को जिंदा रहता हो गए रघुनंदन जल्दी करो और जल्दी करके जाके उसको उठा लो श्री रघुनंदन रामचंद्र ने कहा हनुमान अब इस पुष्पक विमान की गति पर मेरा विश्वास नहीं रहा अब मेरा यह विश्वास समाप्त हो गया कि पुष्पक तेज चलता है हे हनुमान हमको मालूम पड़ता है पुष्पक से चल करके हम भरत को अपने जिंदा नहीं पाएंगे हम तो तुम्हारा आश्रय ले रहे हैं हे हनुमान तुमने हम सबको जिलाया है एक उपकार और कर दो जाकर मेरे भरत को मेरा समाचार देकर के उसको जीवन दान दे श्री हनुमान जी महाराज विषाद सुग्रीव से समाचार कहकर केरत जी महाराज के पास आते हैं बरा कर्म प्रसंग है वहां का प्रेमियों में निवेदन नहीं कर पाऊंगा इस समय खाली आपके झांकी दे रहा हूँ प्रसंग छोड़ूंगा नहीं झांकी दे रहा हूँ भरत जी को हनुमान जी हनुमान जी ने जब देखा तो भरत जी कैसे एक झांकी ले ले आप, और उसकी व्याख्या इस झांकी की व्याख्या महाराज कम से कम एक महीने की व्याख्या है इस झांकी की झांकी देख ले आप खाली भगवान कैसे हैं श्री भरतलाल जी महाराज श्री राम जी मृग चर्म पहने हुए हैं चीर नीचे हुए ऊपर मृग चर्म ओढ़े हुए हैं और राम जी अत्यंत दुर्बल हैं, अत्यंत दुर्बल हैं जटा धारण किए हुए हैं, शरीर के ऊपर मल के पर्त मोटे मोटे जम गए हैं राम जी और भाई के दुख से अत्यंत दुखी हैं, कंग मूल फल का भोजन करते हैं इंद्रियों का संयम करते हैं, तपस्वी के बेश में है धर्म का आचरण करते हैं जटाओं का भार बढ़ा हुआ है राम जी और बड़े नियत भाव से रहते है मन में हाराम राम जी कब आएंगे ऐसी भावना करते रहते है ब्रह्मषियों के समान उनका उनकी आवा कांती है और पादुकाओं को सामने रख करके सी, सी पादुकाओं को पादुका जी को सामने रख करके और उनकी पूजा किया करते हैं और उनसे आज्ञा मांग करके राज्य कार्य का संचालन करते रहते हैं राम जी क्रोश मात्रे तो योध्या जिनाम्बरम ददर्श भरतम दीनम कृषमा आश्रम वासी जटिलम मलदिद्धांगम जिद्धांगम भरात्रिद्यसन कर्षितम फल मूलासीनम दातम तापसम धर्मचारिणम समुन्नत जटाधारम बल कलाजिन वास नियतम भावितात्मा ब्रह्मि सम तेजसम पादुकेते पुरस्कृत प्रशासन तम इस प्रकार श्री जी महाराज का दर्शन किया अब दर्शन करके जाकर के भरत जी के कान के पास जाकर बड़े प्यार से बड़ी मीठी वाणी में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जासु बिर सो चौदिन राति रटहु निरंतर गुण गण रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता आयो कुशल देव मुनि त्राता राम जी आ रहे राम जी आ रहे हनुमान जी की बात में और तो सब कुछ था लेकिन सीता जी का नाम नहीं था लक्ष्मण जी का नाम नहीं था श्री भरत जी ने सोचा कि मालूम पड़ता है राम जी तो आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं कि मेरा भरत मर जाएगा मुझे जीवित करने के लिए श्री राम आ रहे हैं ऐसा मालूम पड़ता है कि लक्ष्मण जी सम्रांगण में मूर्छित थे ऐसा मालूम पड़ता है कि किशोरी जी रावण के यहां का दुख बर्दाश्त न कर पाए ज्ञानी नामक नामक्रगण्य ज्ञानियों के चक्र चूआ मणि श्री हनुमान जी ने सोचा कितना मधुर मनोहर मंगल में संवाद मैंने सुनाया और इसके सुनने के बाद भी किशोरी सी भरतलाल जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया ये आंख बंद करके अभी भी बैठे हुए समझ के फिर से वाक्य रचना करते वो समझ गए शब्द जीती सीता अनुज सहित प्रभु आवत पूरा बाकी क्रिया कर्म करता सब अलग है मेरा उसके उसके रिपूरण जीत से सुयसावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत सुन तु बचन विषय सब दुखा त्रिषावंत पियू खा अरे को तुम तात। कहा आए मो परम प्रिय वचन सुनाए हे रन, हे, हे ता तुम कौन हो कहा से आए हो मुझे ये सब यहाँ पर भी हमारे लेकिन यहाँ बहुत लंबा है परम प्रिय वचन सुनाए मारु तु सुनुमान नाम मूर सुनू कृपा निधाना मेरा नाम हनुमान है सुनत भरत भेटियो उठी सहादर महाराज जी महाराज उठ करके बड़े आदर पूर्वक भेंट करते हैं महाराज जी है? बड़े आदर पूर्वक भेंट करते हैं इधर महाराज जी हनुमान जी महाराज से रामकथा सुनी है शिवत लाल यहाँ बहुत बड़ी राम रामकथा है रामकथा सुनी है और राम जी यहाँ पर तो हनुमान जी रहे ही गए हो यहाँ तो हनुमान जी गए हैं यहाँ के हनुमान जी महाराज जो है वाल्मीकि जी महाराज के जो हनुमान जी हैं वो ठाकुर जी का अगवानी किए हैं भरत जी के साथ यहाँ तो महाराज जी जब भगवान को आने में विलम्ब हुआ तो भगवान को जब आने में विलम्ब हुआ तो भरत जी महाराज कहें कहीं तुमने बंदरपना तो नहीं कर दिया है, है? कहीं तुमने चंचल वृत्ति तो नहीं कर दिया कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि राम जी महाराज ना आए हो आपने ऐसा ही आगे कह दिया हो तो उनको समझाना पड़ा है महाराज बहुत सी हनुमान जी के द्वारा ऐसा ऐसा है तो सिया जी ऐसा यहाँ पर तो ऐसा है तो यहाँ पर तो हनुमान जी गए नहीं तो अब हनुमान जी गए नहीं श्री भरत जी महाराज क्या करते हैं अब उस समाचार माता कौशल्या के यहाँ भेजते हैं वहां से तुरंत वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ भेजते हैं एक रामायण चौदह वर्ष पूर्ण करवा रहा है श्री वशिष्ठ जी ने एक एक पल एक एक क्षण गिन के रखा है लेकिन लोगों को, लोगों को दिखाने के लिए चौदह वर्ष के पत्रे पंचांग किताबें सब पड़ी हुई है गणना हो रही है सोच रहे हैं कि वो क्षण कब आएगा वो क्षण कब आएगा श्री वशिष्ठ जी जानते हैं कि यहाँ का निकला हुआ एक शब्द लाखों व्यक्तियों के प्राण को ले सकता है अगर ये लोग सुन गए कि समय बीत गया कुछ समय बीत गया अभी तो राम जी नहीं आए तो लोग मर सकते इसलिए भरत जी महाराज के यहाँ से तो सिर्फ वशिष्ठ जी के महाराज के कोई समाचार लेकिन वो वृद्ध बहागुरु वो वृद्ध वशिष्ठ जी महाराज वो आठर बड़ी महात्मा एक एक पल एक एक क्षण गिन करके बिताए हैं अपने शिष्य पुत्र के दर्शन की तरह आज उनको समाचार दिया गया सारे सारे अयोध्या में नंदी से समाचार प्रसिद्ध हुआ कि भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र परमात्मा आ रहे हैं भगवान श्री राम आ रहे हैं ये समाचार सब जगह फैला गण तैयार हो गए महाराज दृष्टि जयंत विजय सिद्धार्थ अब महाराज वाल्मीकि जी के जो राम हैं वो सीधे नंदी ग्राम आए और श्री गुरुस्वामी तुलसीराज जी के ग्रंथ में श्री राम जी महाराज सिंह ये दोनों सही है महाराज एक कल्प में ऐसी कथा है और दूसरे कल्प में वैसी कथा है ऐसा उसको समझना चाहिए तो श्री श्री भगवान रामचंद्र परमात्मा विमान से विमान पर चढ़ करके अयोध्या के आकाश पर आ गए और जब अयोध्या के आकाश पर आए तो आकाश पर आकर के लोगों से कहते हैं ये देखो ये देखो ये मेरे मेरी अयोध्या है मेरी अयोध्या को प्रणाम करो इस प्रकार से भगवान श्री राम ने कहा और पुष्पक विमान से उतर करके नंदी की भूमि में भगवान श्री राम चले भरत जी महाराज आर्य पाद गृह तु शिर धर्म को विदाह भगवान श्री रामचंद्र के मंगल में श्री चरणार में प्रणाम किया है महाराज और श्री रघुविंदर रामचंद्र ने उठा करके श्री भरत जी को अपने हृदय में लगा लिया है श्री रिद्धवन लाल जी को प्रणाम करते हृदय में लगा लिया है और लक्ष्मण जी महाराज और जी महाराज श्री भरत को क्रमशाह प्रणाम करते श्री भरत प्रणाम करते हैं और भरत जी महाराज के चरणों में श्री लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं चारों भाइयों का मधुर सम्मेलन हुआ है दौड़ करके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं गुरुदेव ने उठा करके उनको हृदय ऐसी लगा लिया माताओं के चरणों में प्रणाम किया है माताएं यहाँ आई है सबके चरणों में प्रणाम किया और कुशल मंगल इस प्रकार महाराज गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा बढ़िया लिखा है कि माताएं तो दौड़ी हूँ बड़ा बढ़िया वर्णन है माताएं श्री राम का नाम सुन के दौड़ी और कैसे दौड़ी महाराज मेरा राम आ गया मेरा लक्ष्मण आ गया मेरी किशोरी पुत्र वधु आ गई वो नित्य किशोरी राज किशोरी मिथिलेश राज किशोरी आ गई हैं है? ऐसा सुनकर करके महाराज सब दौड़ी सब माताएं दौड़ी दौड़ी हो और कैसे दौड़ी कही जैसे गाय एक गाय हो गाय गाय राम जी गौ गौ गऊ अपने नरहे से बच्चे को छोड़ करके एक महीने के बच्चे को छोड़ करके जंगल जाए चरने के लिए तो जंगल जाना तो चाहती नहीं हो चरने के लिए भी नहीं जाना चाहती गऊ तो, तो चाहती है मैं भूखों मर जाऊं लेकिन मेरा लाल मेरे सामने रहे लेकिन जबरदस्ती उसको चरने के लिए लोग ले गए जंगल अब जंगल में चरती तो रही लेकिन जब सायंकाल हुआ तो गऊ चली वहां से और जब चली तो कैसे चली महाराज जी दौड़ती हुई रमाती हुई हम्बा हम्बा हम्बा रंबा रो करती हुई वो गौ दौड़ी महाराज दौड़ी कभी देखा होगा आपने वो हम्बा रो क्या करके उस समय बड़ी सीधी गऊ हो हो बड़ी सीधी लेकिन उसके और उसके बछड़े के बीच में आगे देखो तो सही है आ सकते हो नहीं आ सकते महाराज जी है जनुनु बालक बच्ची गृह चरण वन पर बस गई दिन अंत पुर रुख सवत हंकार करी धावत भई ऐसे माताजी माताएं कौशल्या कैके सुमित्रा साढ़े साढ़े तीन सौ माताएं दौड़ रही है महाराज इसी तरह हमारा राम मेरा राम ऐसा कह कर करके दौड़ रही है मेरी मेरी किशोरी मेरा लक्ष्मण ऐसा कह करके सब दौड़ रही है माताजी और आकर के ठाकुर जी को देखा और ठाकुर जी ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया है महाराज जी है? step सबसे परिजनों से मिला परिजनों से मिले छोटे से मिले बड़े से मिले महाराज जी किसी से किसी के चरणों में प्रणाम किया और किसी को गले से लगाया किसी से हाथ मिलाया और किसी को दृष्टि से देख करके उससे कुशल पूछा इस प्रकार हर एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध चांडाल से लेकर के ब्राह्मण पर्यंत हर एक से भगवान धनी से निर्धन से सबसे भगवान मिले हैं और सबको भगवान ने संतुष्ट कहा हो एकदम संतुष्ट किया गोस्वामी जी महाराज तो लिखते है की प्रेमा तुर kagani hari प्रेमा तुर सब लोग निहारी कृपालु खरारी क्या किया कृपाला सबको आनंद दिया महाराज हैं आप भी अपने मन में सोचो कि हम अयोध्या वासी है और ठाकुर से मिल रहे हैं है? ऐसा सोचो इसी भावना करो महाराज जी सपना में आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे अगर भावना अच्छी होगी तो राम जी पूर्वम अब अब अब यहां से चलने की तैयारी हो कहा से कहा से ग्राम से चलने की तैयारी हो रही है हाँ सवारी निकलेगी ग्राम से से अयोध्या तक के लिए सवारी निकलेगी सवारी बड़ी बढ़िया सवारी है उसमें भरत जी स्नान कर रहे हैं पहले ठाकुर जी ने स्नान कराया किसको स्नान कराया पहला स्नान भरत जी को कराया दास ने कहा था लंका कांड में आप अरे लंका में शायद आपको स्मरण हो तू पूर्वम तू भरती स्नाती पहले भरत महाराज स्नान किया अब भरत जी का स्नान कैसे किया है भरत जी के स्नान का एक चित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो झांकी ले लें आप अगर बस जाएगी तो आपका कल्याण हो जाएगा बहुत बढ़िया झांकी है देखो एक तो पीढ़ा है ऊंचा सा एक ऊंचा सा पीढ़ा और उस पीढ़े पर ठाकुर बैठे और भरत जी महाराज ठाकुर को पीठ देके बैठे हुए आप समझ रहे ठाकुर को तो पीठ देके ये रामजी हैं और ये भरत जी आपको क्या असंभव ऐसा नहीं हो सकता ठाकुर जी को कहीं पीठ देके कोई बैठ सकता है आप बैठ जा तो जाने बैठ सकता है को? नहीं बैठ लेकिन यहां बैठे क्या बात है भगवान ने भरत जी को आ बैठ मेरे सामने बैठे भरत बैठ। बैठ जी की पीठ और ठाकुर जी का पीठ ऐसे और ठाकुर के हाथ में धर्ज की सुंदर जटाएं और उन जटाओं को ठाकुर एक एक करके अलग कर रहे पुनि करुणानिधि भरत हारे निज कद राम निरुरे लक्ष्मण की जताओं को निर्वा रहा भरत जी की जताओं को निर्वा और उसके बाद अनु आए प्रभु तीनों भाई भगत बचल कृपालू रघुराई तीनों को स्नान करा लिया तीनों के सर में तेल लगाया तीनों की जटाई निर्वा अपने हाथ से स्नान करा रहे थे, मलमल के स्नान अनहवाए प्रभु स्वयं शिव को होगा महाराज ऐसा मत सोचो जिसको सेवकों से स्नान कराए गो स्वामी वो भी दिखाए तो पुनि रघुपति सब सखा बुलाए सेवकन हकारे राम कहा सेवकन बुलाई कि प्रथम सखन अन देखा इनको को सिरपुर स्नान कराया है लेकिन भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को ठाकुर ने अपने हाथ से मलमल -मल के स्नान कराया है ऐसा भाई ऐसा स्वामी ऐसा प्रभु तो लोग तुमने कहीं देखा है कि सुना है अनवाये प्रभु तीनू भाई भगत बचल कृपालू सबका सूत्र सी वाल्मीकि में है अनवाए प्रभु तीन भाई भगत बछल पालू रघुराई राई पूर्वंतु भरते स्नाते लक्ष्मणी च महाबली सब स्नान कर लिया तो पुल निज जटाराम दिबराए गुरु अनुशासन मां जी गुरु अनुशासन सी लक्ष्मण भरत शत्रु को रघुनंदन ने स्नान कराया और श्री किशोरी नित्य किशोरी राज किशोरी मिथिलेश किशोरी आंखों की पुत्री का महाराज दशरथ की लाडली पुत्र मधु उनको स्नान श्री कौशल्याजी ने कराया कौशल्याजी सासुर सादर जान की मज्जन तुरत कराई दिव्य वसन बरभूषण अरे भैया यंग यंग सजे बना स्नान कर स्नान करा अरे सी सीता जी की बात छोड़ो धन्य है श्री कौशल्या धन्य है सी कैके धन्य है सी सुमित्रा धन्य है ये सब की किस महाराज वो जो बान आपको मैंने बताया नहीं ये महाराज विमान किस कि पर उतरा सुग्रीव जी की बड़ी अभिलाषा थी महाराज जी वहाँ से तारा रुमा, ये सब की सवारी आई है आई है महाराज और इन बानरियों की सेवा कौन कर रही है श्री कौशल्या जी कर ततो बानर पत्नी नाम सर्वासाम शोभनम तारा से कहती है रुमा से कहती है से कहती है तुम्हारा कितना अपूर्व बलिदान है देवी हो तुम्हारा कितना बड़ा त्याग है तुमने मेरे रघुनंदन के लिए अपनी गोद खाली कर दी अपने मौत के सिंदूर की परवाहन करके अपने पतियों को अपने पुत्रों को तुमने मेरे रघुनंदन के लिए भेज दिया हम तुम्हारे ऋण से कभी नहीं हो सकती ये, ये आदर्श है महाराज श्री राम जी का राम जी के परिवार का अब इसके बाद वह मौका आ गया वह समय आ गया जब भगवान श्री रघुनंदन के भगवान श्री राम ढां गए मौका वह अवसर आ गया जब भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला है और महाराज अब तैयार यहाँ से सवारी निकली और सवारी में महाराज श्री राम जी राम जी श्री सीता जी लक्ष्मण जी सब बैठे हुए महाराज जी और भरत जी महाराज शत्रु जी चवर ले और भरत जी महाराज व्यजन ले इस प्रकार से सवारी निकल रही है और जय घोष चारों तरफ हो रहा है महाराज जी और महाराज जी सुग्रीव जी महाराज जो है वो तो हाथी पे बैठ के चल रहे हैं। और हाथी कौन महाराज शत्रुंजय नाम इसमें लिखा है हो शत्रुंजय नाम कहा थी जिस पर ठाकुर सवारी करते थे जिस पर ठाकुर सवारी करते थे उस हाथी पर शत्रुंजय नाम कुंजरम पर्वतोपम आरुरो महातेजा सुग्रीव प्लव उस पर श्री सुग्रीव जी महाराज की सवारी चल रही है और हो सुनो जब अयोध्या जी गए तो भगवान ने भरत को बुलाया सुग्रीव जी के लिए वो महल खाली कर दो कौन सा माल जिसमें मैं रहता था जिसमें मैं रहता था उसमें सुख्रीव जी रह गए श्री राम जी बड़ा सम्मान विभीषण का बड़ा सम्मान सुग्रीव का बड़ा सम्मान समस्त वानरों का अब इस प्रकार से सवारी सी जी पहुंच गई अब श्री वशिष्ठ जी वामदेव जी महाराज कात्यायन जी महाराज इन लोगों के आनंद का ठिकाना नहीं जावाली जी महाराज अब सब महाराज आज्ञा दे और सुमंत्र जी दौड़े और मंत्री दौड़े और चारों तरफ से राज्यभिषेक की सामग्रिया आए तो लोगो ने कहा महाराज अब इस समय समुद्र का तो हमने पहले से मंगा के रखा है कब पहले वाला समुद्र का जल काम नहीं होगा तो फिर के ताजा आना चाहिए सुग्रीव जल का ताजा तो हाँ तो पानी और जब तक भगवान का अभिषेक होगा तब तक हम पहुंच जाएंगे हनुमान जल पूर्ण जल पूर्णान अथा नहीं महाराज जाके समुद्रों से जल लाए समस्त तीर्थों से ताजा ताजा जल मारा आया और सारी सामग्रिया तैयार हो गई और जब सारी सामग्रिया तैयार हो गई आज वशिष्ठ के आनंद का ठिकाना नहीं है श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान श्री राम और सीता को बिठा करके तीर्थों के जल से विविध औषधियों से संयुक्त जल से भगवान का सुंदर अभिषेक करने लग गए है पुरोहिताय श्रेष्ठाए सुवृद्ध नि प्रत वृद्धो वशिष्ठ ब्राह्मण सह राम अब अभ अभिषेक करके राम हम रत्नमय पीठे सीतम और रत्नमय जो है उसमें श्री राम जी महाराज और उसको सीता जी के साथ बिठाया और बिठाने के बाद अब बढ़िया दिव्य मंगल में राज्याभिषेक भगवान का हो रहा है और भगवान के इस दिव्य मंगल में राज्याभिषेक के प्रसंग को यहाँ पर उपस्थित जान करके अब मैं आज की कथा यही पूर्ण करूंगा और कल प्रात कालीन कथा होगी और संभव है संभव मतलब पौने सोलह आना आशा है प्रात काल ही कथा होगी बस प्रातः काल कथा के बाद जो लोग समय कम है नए क्षेत्र की कोई यात्रा भी कोई करना चाहे तो कर ले तो प्रातः कालीन बारह बजे तक साढ़े बारह बजे तक कथा हो करके उसके बाद कथा का विश्राम होगा और अभी इस समय भगवान के राज्याभिषेक का महोत्सव होगा श्री अयोध्या जी से प्रधारित संतों के द्वारा आप लोग उनका दर्शन करें श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम, राम, राम भगवान श्री राम अयोध्या की राजमहल में आ गए और उसके बाद क्या हो रहा है देखें चौपाई गए पहले पहले चौपाई गए चौपाई गए न पहले अवधपुरी तीर चिर बनाई अबधपुरी अति चिर लोगों को बुला करके आज्ञा दी कि पहले सुग्रीव जी महाराज ग्रीष्ण जी महाराज मेरे जितने सखाए हैं सबको स्नान कर अब ये सब सेवक दौड़ करके भगवान की सखाओं को स्नान करा रहे हैं आप भावना में दर्शन करें सुन तो बचे जय जय जय लगा भगवान श्री राम ने श्री भरत जी महाराज को बुलाया और उनकी जटाओं को सुलझाया लक्ष्मण जी की जटाओं को सुलझाया और तीनों भाइयों को ठाकुर जी ने स्नान कराया और संतों के द्वारा स्नान हो रहा है तीनों भाईयों करो न भाइयों को स्नान करके ठाकुर जी स्वयं स्नान कर रहे हैं और ठाकुर जी आभूषण आदि वस्त्र आदि धारण कर रहे हैं इस कारण लि निज जटा राम देव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 अरे क्या छुपाई इसके बाद इसके बाद श्री इसके बाद श्री किशोरी जी को रंग तो जी स्नान करा रही और उनका श्रृंगार कर रही सासोन सा दर जाए नी मज्जन तुरंत करा दिव्य बसन बरभोसन अंग अंग सजे बना राम बाम दिशि शोभती राम रूप गुण खी देखी मां तू सब हरसी जन्म सुफल ने सोनू खगे सुते ही अवसर जमा कर ब्रह्मा शिव मोनी वृंद चढ़ी बीमार भगवान के मंगल में राज्याभिषेक का दर्शन करने के लिए त्रैलोक के काम ललच उठा ब्रह्मादिक देवता सबके सब अपने अपने विमानों पर चढ़ करके भगवान के मंगल में राज्याभिषेक का दर्शन करने के लिए श्री अयोध्या जी में पधारते हैं प्रभु प्रभु इसके बाद वशिष्ठ जी महाराज को वशिष्ठ जी महाराज ने जब भगवान श्रीराम का दर्शन किया तो वशिष्ठ जी के मन ने ऐसा कहा कि जिस राज्य सिंहासन पर आज तक के लोग बैठते चले आए उस पर मेरा शिष्य नहीं बैठेगा जिस राज्य सिंहासन के लिए इतना बड़ा झगड़ा हुआ इतना बड़ा कलह हुआ कि श्रीराम को मेरे चौदह भर जंगल जाना पड़ा अब उस राज्य सिंहासन पर मेरा राम नहीं बैठेगा दिव्य विभूत संपन्न महात्मा वशिष्ठ ब्रह्मा से कहते हैं ब्रह्मा पूज्य पिता है आज हमारे शिष्य पुत्र का राज्याभिषेक है वो लौकिक सिंहासन पर नहीं बैठेगा ये अलौकिक राजा है और अलौकिक सिंहासन चाहिए ये सिंहासन ब्रह्मलोक से आना चाहिए और ब्रह्मलोक से मांगा गया सिंहासन आया और उस पर श्री रघुनंदन राम अभी बैठेंगे प्रभु भी लोकी मनी मन अनु प्रभु प्रभु भी की मनी मन अनोम सुरत दिव्य सिंहा जनमान प्रकार राज्य सिंहासन पर बैठते हुए देख करके भगवान श्री राम ब्राह्मणों को मस्तक नवा करके ब्राह्मणों का कर सम्मान करते हुए सिंहासन पर बैठ रहे हैं भगवान को देख करके मुनियों का कर समुदाय प्रसन्न हो गया वेद मंत्र जनक सुता बोले जनक सुता समेत में तर घोराए जनक सुता समेत रघुराई घोराए भगवान के प्रिय ब्राह्मण बड़े मंगलमय स्वरों में मीठी ध्वनि से वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे ओम वेद पुरुषार ऐसा मंत्र बोलोगे सब बोलने साथ में ओम साहस रा جددا شان گولا जहाँ देवता और मुनि सब भगवान का मंगलमय जयकार कर रहे हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज आनंद में पुलकित होकर के अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ दिन समझ करके और सबसे श्रेष्ठ समय और कार्य समझ करके श्री रघुनंदन रामचंद्र के मंगलमय मस्तक पर राज तिलक कर रहे हैं तिलक वशिष्ठ मुन के ना कव तिलक पुनिशा बी करा वशिष्ठ मुनिकी ना प्रथम तिलक प्रथम तिलक प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनिकी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनिकी sudena ponitaval ponisav dipana ay sudena ponitaval ponisav dipana ay sudena ponitaval ponisav jishrana ay sudena ponitaval ah ponisav प्रकार ब्राह्मणों ने संतों ने गुरु वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा के अनुसार सब ने भगवान का राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में तिलक किया और लोग ही करेंगे भी समझे करें न और घबराया झांकी हो जाए उसके बाद फिर सबको आदेश के सब करें समझे तो अब उसके बाद क्या है सुत बिल्लो आज कौशल्यादी माता कौशल्यादी माताओं के आनंद का ठिकाना नहीं है हुं? कौशल्या तो आदि माताएं मन में प्रसन्न होकर के भगवान की बार बार आरती कर रही हैं जल्दी करें कपूर सुत बिलो की हर शिम मेह तारी हर शिम मेह तारी vai re vai प्रकार के दान दिए गए संतों को दान दिए गए विप्रन दान विविध विधि देने विप्रण चलिए चलिए दान विविध विधि देने ja chak chakale a ja chak chini ja chak chakale ne ja chak chakale a ja chak chini ja chak chini de prana dan bi judh judhire ne re prana भगवान चाहे लेके दे चाहिएगा किसी को किसी किसी को दे। को दे दे कर जाचल अजा चीन चल प्रदान विधि जो बैठे हैं उनको चलिए अब देते हैं आगे बोलियो सिंहासन पर त्रिभुवन साई सिंहासन पर त्रिभुवन साई She's <tries> so radiant. आकाश में गुंदुबिया बजने लगी गंधर्व किन्नर गाने लगे एक पद गंधर्व किन्नर गाने लग गए Aye, Bahuri, Raghu, Raya, Avadh Me, Baj. Aye, Bahuri, Raya, Aye, Bahuri, Raghu. बाद बाद सिया संग बरिस बाद सिया लौटे लौटे राम लखन दोनों भैया अवध में बाजे भैया राम प्रभु तो प्रभु ते प्रभुप मानते उतरे प्रभु संग्र सखा समुदैया अवध में मज बधैया संग सखा समुदैया गुरु जी के सैया अवध में बाजे बधाई लागी गुरु जी के सैया अवध में बाजे बधाई आए बहुरी रघुरिया अवध में बाजे बधाई आए बहुरी धूनी से भूमि से, से उठाकर प्रभु प्रेम मगन दिखवैया अवध में भाज बधैया प्रेम मगन दिखवैया सुनि आगमन बछड़ा हित गैया अवध में मज भैया जो बछड़ा हित गैया आरती उतारे माता को माता कसरिया आरती उतारे माता कसरैया पुने पुनि ले कर भलैया अवध में बाजे भगैया पुने पी ले कर भलैया अवध में बाजे भैैया आए इस प्रकार एक आनंद का जैसा वातावरण यहाँ उपस्थित है उसका एक छोटा सा रूप है ये इसी प्रकार देविया नृत्य करने लग गईं, गंधर्व गाने लग गए संत जय जयकार बोलने लग गए इस प्रकार से देवता मुनि सब परमानंद की प्राप्ति करने लग गए भगवान की मंगल झांकी का दर्शन करें श्री भरत जी महाराज श्री भरत जी महाराज ने छत्र ले लिया लक्ष्मण जी महाराज ने चमर ले लिया सी शत्रुघ्न लाल जी महाराज ने विजन ले लिया हनुमान जी महाराज ने धनु दन, ले लिया अंगत जी महाराज ने धनु ले लिया हनुमान जी महाराज ने शक्ति ले लिया इस प्रकार भगवान की एक सुंदर छवि है चलिए नव दुन धवी बाध कि नवी नाचियाक्षर वृंद परमानंद सुरि पावही नाचर भरतादे अलो ज विषण मदद समेत थे पैरे का दिने जेबी बिकटा के गमनता दिशम ले गए क्षेत्र चामर गजनुधनो फिचरम सट्टी विराजते गए क्षेत्र चामर ऐसी घनो है न गुंधवी बाजी विपुल गंधव किन्नर गा बह न श्री सहित दिन कर भूषण का महु छविषो है नव अंब धरबर गात अंबर गीत सुर मन मोह नव अम्ब धरव मोकटांगदार विचित्र भूषण अंग अंग प्रति सजे मोकटांग रोकंगदार विचित्र भूषण अंग अंग प्रति सजे मोकटांग अं भोजनयन विशाल धन्य नर निर खु जे अं भोजनयन अंभोजनयन विशाल धन्य नर निरखते जे अंबोजनयन सुख वोभा समाज सुख कहत न बनाई खदीस वर नई शारद शीष श्रुति सोरस जान महेश प्रकार भगवान का मंगल में राज्याभिषेक महोत्सव श्री अयोध्या जी में संपन्न हुआ अब इसके बाद की जो कथा होगी वो तो कथा जो तो आपके सामने कल आएगी और आपका जो उत्सव हो अपना करें, इसके बाद आरती वगैरह करके अब फिर वास्तव चलेगा